उदाहरण बादलों से वृष्टि होती है हम सब मानते हैं स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष है हमारा लेकिन हमेशा नहीं होता है कि बादल जब जब बादल हो तब तब वृष्टि हो कभी वृष्टि होती भी है और कभी नहीं भी होती हो लेकिन इसको विपरीत करें कि जब जब वृष्टि होती है तब तब बादल अवश्य होते हैं यह तो हमेशा में उपलब्ध होता है जब जब वृष्टि होती है तब तब बादल होते हैं। तो अब यह जो संबंध किसी ने देख लिया है जान लिया है तो जो इस संबंध को जानता है उसको कहेंगे प्रतिबंध त्रिशह। प्रतिबंध को जानने वाला तो जो अनुमान करने वाला है अनुमाता है उसमें ज्ञान पहले से अवश्य होना चाहिए ये संबंध का ज्ञान उसको अवश्य होना चाहिए यदि ये, ये नहीं है तो अनुमान नहीं कर पाएगा अब जिसने पहले जान रखा है कि धुआं होता है तो अग्नि धुआं अग्नि से उठता है तो अब जब कभी वो केवल धुएं को देखेगा तो धुएं को देखते ही उसे पता लगेगा कि आग लगी हुई है यहां तो कहीं आग लग गई है धुआं उठता देखते ही पता लग जाएगा आग लगी है भले ही उस आग को उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है अभी कल्पना कीजिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने धुएं और अग्नि के संबंध को नहीं जाना है तो अब धुएं को देख करके भी धुएं का तो प्रत्यक्ष कर रहा है आंखों से तो भी वो अग्नि का ज्ञान तो नहीं कर पाएगा तो अनुमान करने के लिए अनुमाता को इस संबंध का ज्ञान अवश्य होना चाहिए वो प्रतिबंध को जानने वाला होना चाहिए ऐसे ही बारिश का या अन्य सब चीजों के अंदर हम देख सकते हैं जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है हमने घड़े को उत्पन्न होते हुए देखा नष्ट होते हुए देखा वस्त्र को देखा शरीर को देखा ऐसे ही और चीजों के लिए भी लगाएंगे जब कि उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब है नष्ट भी होगा ये संस्कार बन रहे हैं तो ये नष्ट भी होंगे हो सकते हैं ये वृत्तियां बन रही हैं तो वृत्तियां हट भी सकती हैं समाप्त भी हो सकती हैं और जो उत्पन्न नहीं हो रहा है उत्पन्न नहीं हुआ है तो ये नष्ट भी नहीं होगा फिर इस प्रकार से जो हम ये अनुमान कर लेते हैं ये कब कर पाते हैं जब हमने संबंध को देख रखते हैं तो सूत्र में कहा प्रतिबंध दृश्य प्रतिबंध को जानने वाले व्यक्ति का अनुमाता है अनुमान करने वाला है व्याप्ति को जो जानता है उसका जो प्रतिबद्ध ज्ञानम संबद्ध वस्तु से ज्ञान होता है संबद्ध वस्तु का जो ज्ञान होता है प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध का मतलब हुआ जैसे धुआं और धुएं से क्या चीज जुड़ी हुई है अग्नि तो ये जो अग्नि का ज्ञान है ये प्रतिबद्ध का ज्ञान है पहले उसने मन में प्रतिबंध है प्रतिबंध का ज्ञान है उसको धुएं और अग्नि का और अब धुएं को देखा और धुए से जुड़ी भी जो चीज अग्नि थी ये है प्रतिबद्ध उसका जो ज्ञान होना है यानी अग्नि का जो ज्ञान होगा हो धुए को देख करके इस ज्ञान को अनुमान का है वृष्टि को देख करके बादल का अनुमान ये प्रतिबद्ध ज्ञान है ये जो ज्ञान है उसे अनुमान कहते हैं तो प्रतिबंध त्रिशह प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम पीछे एक सूत्र आया था कि भाई वो जो पूर्व ने प्रश्न किया था कि मूल प्रकृति है उसको शून्य ही मान लिया जाए अवस्तु मान लिया जाए कहा कि नहीं ये जो कार्य है ये वस्तु दिखाई दे रहा है हमारे को इससे प्रकृति भी वस्तु रूप है ये जो ज्ञान किया था ये ज्ञान कैसे हुआ था अनुमान से किया क्योंकि उसने ये संबंध पहले देख लिया था प्रतिबंध को जानने वाला था वो कि कोई भी वस्तु यदि उत्पन्न हुई है तो वो वस्तु से ही होती है अवस्तु से कभी नहीं होती है देख रखा है जब यदि कार्य उत्पन्न चीज वस्तु है सत्तात्मक है तो उसका कारण भी सत्तात्मक होगा ये प्रतिबंध को वो जानता है पहले से अब इस कार्य जगत को देखा प्रकृति के बारे में प्रश्न उठा हुआ है कि वो वस्तु है या वस्तु है तो अनुमान का नहीं वो वस्तु ही है क्या अनुमान हो गया जहां जहां इच्छा द्वेष होता है वहां वहां चेतन होता है यह हमें पता है तो यदि कहीं भी हमें कुछ इच्छा दिखाई दे रही है तो नहीं या कोई ना कोई चेतन है सुख दुख की अनुभूति जहां होती है वहां चेतन है और उसको सुख दुख की अनुभूति हो रही है तो हाँ ये चेतन है यहां पर कुछ ना कुछ प्रयत्न हो रहा है तो चेतन है वहां पर तो प्रयत्न को देख के चेतन का अनुमान कर लेते हैं आत्मा का अनुमान कर लेते हैं तो ये सारी की सारी प्रक्रिया अनुमान का प्रयोग प्रकृति के लिए भी करते हैं हम व्यवहार में भी करते हैं आत्मा के लिए भी कर सकते हैं परमात्मा के लिए भी करते हैं बहुत जगह सब जगह प्रयोग होता है इसका वैज्ञानिक भी बहुत प्रयोग करते हैं जो आवेश कण है वो कण भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन उनको वहाँ आवेश दिखाई दे रहा है पता लग जाए कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो कहते हैं हाँ यहाँ वो कण है अनुमान से जान लेते सत्यवे जी जी क्या रोटी और आटे में प्रतिबंध है अगर आप ये संबंध बना लेते हैं आटा मतलब किसी भी का भी आटा जो कह सकते हैं रोटी है तो भाई आटा तो होगा तो क्या बिना आटे के रोटी बना दी तो नहीं हो सकता तो कार्य को देख करके उसके कारण का किसी ने कहा कि भाई रोटी बन गई है तो बोले क्या आटा था अब पूछने की जरूरत ही नहीं है रोटी बनी है तो आटा तो था अनुमान हो जाता है घर में आटा नहीं था रोटी तो बन गई तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से आटा आया है तो आप पूछने के भी आटा आया आटा तो था नहीं रोटी कैसे बन गई तो वहां मतलब है कि कहाँ से आया खरीद के लाए पड़ोस से लिया क्या हुआ लेकिन कह सकते हैं पर उसके लिए हमारे को देखो अनुमान वहां होता है जहां वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही होती है अब रोटी अगर हमारे सामने है प्रत्यक्ष है तो आटे का भी तो मोटा मोटा पता लग ही जाता है हमारे को गेहूं का आटा है बाजरे का है मक्के का है एक अंदाजा आ ही जाता है हमारे को तो वहां तो अनुमान पे जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि कहेगा रोटी बनी है तो भाई आटा तो जरूर होगा क्योंकि आटे से ही रोटी बनती है ये हमें पता है पहले से दूसरा जहाँ राग होगा वहाँ द्वेश भी होगा जहाँ राग होगा वहाँ द्वेश भी होगा जहाँ का मतलब जिस व्यक्ति में जिस वस्तु में ऐसा नहीं मान लीजिए किसी को मधुर चीज में राग है ठीक है मिठाई में राग है तब मिठाई में ही द्वेष हो उसी समय ऐसा नहीं कहेंगे जहाँ राग होता है वहां द्वेष होता है इसका मतलब यह नहीं कि उसी वस्तु में जिसके प्रति राग है उसके प्रति तो राग है बस जहां का मतलब है कि जिस व्यक्ति में जिस चेतन में जिस चेतन में राग होता है उसमें द्वेष भी होता है मान लीजिए मिठाई के प्रति राग है प्रतिदिन भोजन में मिठाई चाहिए तो जिस दिन मिठाई नहीं होगी उस दिन दिक्कत होगी जिसने मिठाई दी है उसके प्रति प्रेम रहेगा और जिसने मिठाई का निषेध कर दिया उसके प्रति द्वेष हो जाएगा अव्यवस्था से नहीं आई मिठाई या किसी ने मना कर दिया कुछ भी कारण से नहीं हुआ मीठे भोजन में प्रेम है तो जिस दिन मीठा नहीं होगा उस दिन अप्रिति होगी द्वेश होगा यही बात मिर्च मसाले पे लगेगी खटाई पे लगेगी घी के साथ लगेगी तो जिस दिन घी नहीं मिला तो उस दिन द्वेश लगेगा भोजन से सब जगह कर सकता है तो आपकी लगेगी जी लग लक्षक बिल्कुल लगेगी ये आध्यात्मिक है ये सूक्ष्म में बात है सीधे सीधे नहीं है लेकिन जहाँ राग होता है वहां विपरीत में विपरीत में द्वेष होता है विपरीत साथ में अंतर्भावित रखेंगे जैसे कि सुख के प्रति राग है तो दुख के प्रति द्वेष होगा ही सम्मान के प्रति किसी को राग है तो अपमान के प्रति द्वेश होगा उसका अपमान हो जाए तो द्वेष लगेगा उसको जी माता आचार्य जी जितना गहरा राग है उतना ही गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतने ही गहरे क्लेश इसमें आपकी क्या मान्यता है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई आप बताए राग अधिक होगा तो द्वेष अधिक होगा और द्वेष अधिक होगा तो क्लेश अधिक होगा दुख अधिक होगा क्लेश का मतलब अगर दुख है तो द्वेष होगा तो दुख होगा तो राग होगा तो भी दुख होगा केवल द्वेश हो वहीं दुख हो ऐसा नहीं है आपके वचन से इनकी मान्यता कुछ ऐसी प्रतीत हो सकती है कि जहां राग है तो वहां द्वेष है और द्वेष है तो क्लेश है जहां द्वेष है वहां भी क्लेश है और जहां राग है वहां भी क्लेश है दोनों जगह और क्लेश के दो तरह से अत लिए क्लेश का मतलब एक तो अविद्या वैसे तो राग और द्वेश भी पांच क्लेशों में ही आते हैं उनको क्लेशों में ही गिना है और का मतलब एक अविद्या लेने, तो भी दोनों जगह है और क्लेश का मतलब दुख या कष्ट बाधा पीड़ा डा ले तो वो भी वो तो द्वेश तो में भी हो होती है और राग में भी होती है लेकिन हमें राग में क्लेश दिखाई नहीं देता है राग में तो बड़ा अच्छा लगता है और द्वेश में क्लेश दिखाई देता है आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों में ही क्लेश है दोनों में ही दुख है और दुख में दुख तो हर कोई देखता है द्वेष में दुख तो हर कोई देखता है सबको पता लगता है सुख में दुख देख ले राग में दुख देख ले यह विशेष बात है अब कांटा चुभेगा तो दुख तो सबको ही लगेगा लेकिन मलमल -मल का कपड़ा है या मुलायम बिस्तर है उसमें भी दुख देख ले ये अलग बात है ये यहां से अध्यात्म होता है दुख को दुख तो हर, हर कोई जानता है पशु पक्षी भी जानते हैं डंडा पड़े तो उनको भी दुख होता है हमारे को भी दुख होता है ये कोई विवेक नहीं है ये तो सामान्य है जी हेलो होम सर इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुभूति है तो आत्मा है सुख दुख तो की अनुभूति या रागद्वेश आत्मा को हो होगा जी हाँ तो इस राग द्वेष और अनुभूति के लिए आत्मा का होना परम आवश्यक है ठीक है यह उभय होती आवश्यक है धन्यवाद तो इसीलिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया न्याय दर्शनकार ने जहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान इनको बता के उनका इससे आत्मा का अनुमान होता है व्यन भाष्य में भी जो उसको एक एक उदाहरण को देकर के खोला है वो अनुमान की प्रक्रिया है कुछ इस सूत्र में आपने जो व्याप्ति बताई है अनवय व्याप्ति और एक दूसरा इसमें व्यतिरेक व्याप्ति इसका कोई उदाहरण नहीं दिया इसमें इसका कोई उदाहरण बताइए व्यतिरेक व्याप्ति उसमें अभी वैसे जाने की हमारे को आवश्यकता नहीं है सूत्र में व्याप्ति की बात कही वो थोड़ा न्याय दर्शन का विषय हो जाता है विस्तार है तो ठीक है सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ क्योंकि तो आपको प्रमाण पढ़ने हैं तो फिर वो न्याय दर्शन का विषय मुख्यतः आता है वहां उसके प्रयोग आते हैं विस्तार होता है या तो संक्षेप से प्रमाणों को बताना इसका ये शास्त्र का प्रयोजन नहीं है वो तो केवल कि उल्लेख किया है सामान्य उल्लेख किया है तो इसमें दो शब्द जो इन्होंने बोले एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्यक्ति का मतलब जिसके होने से दूसरा हो इसको कहते हैं अनवय व्याप्ति ये है तो ये भी होगा धुआं है तो अग्नि भी होगी बारिश है तो बादल भी होगा ये है अनवय व्याप्ति और जब किसी चीज के न होने से दूसरे के न होने को हम करते हैं कि ये नहीं है तो वो भी नहीं है ये नहीं है तो वो भी नहीं है ऐसा करके जब हम निश्चय करते हैं इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं आत्मा उत्पन्न नहीं होती है तो इसका मतलब है वो नष्ट भी नहीं होती उत्पत्ति नहीं होती है ये हमें पता लगा तो नष्ट भी नहीं होती है ये हमें साथ में पता लग गया अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा आग वाला धुआं अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा बादल नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी निपत् है हमारे को जैसे किसान खेती करता है बोता है कटाई करता है तो उसमें कुम्हार भी घड़े बनाता है ईटे बनाता है तो उसमें वो देखते हैं ना कि बारिश तो नहीं आ जाएगी कहीं मैं ये काम करूं फैलाऊं, अन्न को सुखाऊं बारिश आ जाए तो ऊपर देखता है कि बादल नहीं है तो बादल नहीं है ये देख करके वो क्या ज्ञान करता है बारिश भी नहीं होगी क्योंकि बादल नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी तो एक के न होने से दूसरे के न होने का जो ज्ञान किया अनुमान किया ये व्यतिरिक व्यक्ति दोनों ये नहीं है तो वो भी नहीं ठीक है तो आगे देखिए अगला प्रमाण शब्द प्रमाण सूत्र तो संख्या 101 बोलिए आपदेश आप तो शब्द इसको शब्द प्रमाण कहा गया शब्द का मतलब यहां कोई भी ध्वनि है वो प्रमाण है ऐसा नहीं किसी का भी बोला हुआ है किसी का भी लिखा हुआ है वो प्रमाण के रूप में कहा जा रहा हो ऐसा नहीं है प्रमाण तो शब्द कहा गया कि शब्द प्रमाण क्योंकि जो ज्ञान हमें शब्दों के माध्यम से होता है चाहे वो सुन के हो चाहे पढ़ करके हो शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान आता है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं उस ज्ञान को कि यह शब्द प्रमाण से हुआ क्योंकि हर चीज का हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं हर चीज का अनुमान नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरा कोई कर सकता है दूसरा कोई प्रत्यक्ष कर सकता है दूसरा कोई अनुमान कर सकता है तो वो जब हमें बताता है तो हमारे लिए वो शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है सुन के पढ़ के इसलिए ऐसे ज्ञान को शब्द प्रमाण के नाम से कहा गया शब्द के माध्यम से जो ज्ञान आया उसको शब्द प्रमाण कहा लेकिन हर कोई शब्द प्रमाण की कोटि में नहीं आता है तो प्रमाण की कोटि में कौन आता है तो इसके लिए इन्होंने विशेषण दे दिया आपदेश आप तो आपत का जो उपदेश है वो ही प्रमाण की कोटि में आएगा आपत तो कौन है तो आपत तो शब्द जैसे कि हम प्राप्त बोलते हैं प्राप्त शब्द बोलते हैं ना प्राप्त हुआ तो प्रा प्रकर्ष रूप से आप तो प्राप्त वो कब वही शब्द है प्र नहीं है तो आप जिसको उपलब्धि हो गई है जो चीज जैसी थी वैसा उसको उपलब्ध हो गया प्राप्त हो गया है तो जिसको उपलब्धि हो गई है साक्षात हो गया है उस व्यक्ति को आप्त कहा गया और उसके द्वारा जो बात कही गई है जता के द्वारा जो बात कही गई है उसको हम कहते हैं आपदेश आप तो उसका उपदेश उसका कथन उसके द्वारा बताई गई बात तो उसको शब्द प्रमाण में लेंगे कोई अनाप्त है वो खुद ही नहीं जानता है आधा अधूरा जानता है अब उसकी बताई हुई बात शब्द प्रमाण नहीं कहलाएगी भले ही वो शब्द है लेकिन वो प्रमाण की कोटी में नहीं आएगा तो यहां शब्द का मतलब शब्द प्रमाण जो आप का उपदेश होता है वो शब्द प्रमाण कहलाएगा तो सबसे बड़ा आप्त है ईश्वर क्योंकि उसको सब कुछ प्राप्त है सब कुछ उपलब्ध है वो सर्वव्यापक है सब कुछ जानता है तो उसका जो उपदेश है वो सबसे बड़ा शब्द प्रमाण हुआ वेद सबसे बड़े प्रमाण हुए और फिर जो अन्य ऋषि है साक्षात्कृत धर्मा हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं अथवा छोटी छोटी चीजों में हमें भी जब जो जितना ज्ञान होता है उस विषय में हम आप कहलाते है हैं हम उस बात को दूसरे को बताते हैं, छोटी सी बात भी बताते हैं कि किसी बच्चे ने भी आके कहा कि भाई कोई व्यक्ति आए हैं तो वहां पर सांप निकल गया है तो अब उनके द्वारा जो कहा गया है छोटे बच्चे के द्वारा भी वो भी उतने अंश में आपता है क्योंकि उसको ज्ञान है उसका कोई घड़ी के बारे में जानता है कोई अन्य किसी यंत्र के बारे में जानता है कोई कंप्यूटर का जानता है जो जिसमें निष्णात है ठीक ठीक जानता है उस विषय में उसके द्वारा जो ठीक बातें हमें बताई जाती है वो सारा का सारा उस दृष्टि से आप कहा जाएगा और उनका जो उपदेश होता है वो शब्द कहलाएगा इसके साथ एक बात और जोड़ दी जाती है कि कई बार जानकार व्यक्ति भी गलत बता देते हैं वो जानता तो ठीक है लेकिन किसी स्वार्थ के कारण से अपने प्रयोजन के लिए गलत भी बता देता है बता सकता है तो यहां जिन आप्त की बात की जा रही है वो वैसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते वो सामने वाले का हित चाहते हैं और जैसा जाना है वैसा बताने की इच्छा भी रखते हैं वो और खुद तो जानते हैं खुद जानते हैं एक बात सामने वाले का हित चाहते हैं ये दूसरी बात और जैसा जाना है वैसा ही वो बताते हैं ये तीसरी बात ये तीनों बातें जुड़ जाती हैं तो वो आप तो कहलाता है ठीक है एक तो खुद जानने वाला एक जानने वाला चाहिए कि जानना लेकिन जानते हुए भी कोई व्यक्ति गलत बता सकता है जो गलत बता रहा है वो अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए गलत बता रहा है और सामने वाले का हित उसको अभी प्रमुख नहीं है दूसरे की सामने वाले की हानि हो तो हो वो अपनी कंपनी के उत्पाद को अपने उत्पाद को बढ़ा चढ़ा करके बताएगा गलत ढंग से बता रहा है जानता तो है सारा उसके बारे में लेकिन इस तरह बता रहा है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध हो उसकी चीज बिके और सामने वाले को हानि हो तो हो अब ये आप तो नहीं कहलाएगा भले ही वो उस वस्तु के बारे में जानता है बोल भी रहा है लेकिन अपना स्वार्थ है निस्वार्थ नहीं है दूसरे की हित की भावना नहीं है वो हानि होने दे रहा है तो जानने वाला हो दूसरे के हित की भावना हो और जैसा जानता है वैसा ही जब जो बताने वाला होता है उसको हम आपकोटि में रहेंगे रखेंगे तो ऐसा ईश्वर हो सकता है ईश्वर कभी भी हमारा अहित नहीं चाह सकता नहीं करेगा और जैसा जानता है वैसा ही बोलता है उसको हेरफेर करके या अतिशोक्ति करके हिनोक्ति करके नहीं बोलेगा यथावत बोलेगा और जानता तो वही इसलिए ईश्वर का ज्ञान वेद ये सबसे बड़ा शब्द प्रमाण परम प्रमाण है क्योंकि ये तीन लक्षण उसमें सबसे प्रमुखता से मिलते हैं और जो ऋषि मुनि हुए हैं योगी हुए हैं साक्षात्त धर्मा हुए हैं वैज्ञानिक हुए है, वो भी जानते हैं लेकिन अल्पज्ञ होने से कभी पूरा नहीं भी जान सकते कुछ गलत भी जान जाते हैं और जितने शुद्धता से हित की भावना परमात्मा में होती है उतनी इनमें ना भी हो हो सकता है थोड़ा स्वार्थ आ जाए अविद्या के कारण से संभावना है और जैसा बताना है वैसा ना बता पाए पूरा पूरा कुछ बचा के रख ले पूरा ना बताए कुछ गलत बता दे बोलने की अभिव्यक्ति ना हो पाए लिखने में अभिव्यक्ति ना हो पाए ठीक ठीक ये बातें हो सकती है वहां पर इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त जितने शब्द प्रमाण हैं प्रमाण तो हैं वो भी लेकिन परमात्मा की अपेक्षा वेद की अपेक्षा न्यून माने जाते हैं जब संदेह होता है तो उससे बड़े प्रमाण परम प्रमाण वेद से उसकी पुष्टि होती है तो स्वीकार्य होता है नहीं तो नहीं होता और ऐसे ही नीचे नीचे नीचे हम छोटे बच्चे को भी प्रमाण मानते हैं किसी अपराधी को भी प्रमाण मान सकते हैं किसी विशेष प्रसंग में अनपढ़ को भी प्रमाण मान सकते हैं किसी झूठे का भी कभी ना कभी हम प्रमाण मान लेते हैं ये बात तो ये ठीक कह रहा है वो ठीक बात कह रहा है तो मान लेते हैं वो भी आधार्मिक का भी प्रमाण किसी एक अंश में माना जा सकता है मानते हैं तो शब्द शब्द प्रमाण वो होता है जो आपदेश आप तो होता है आप का उपदेश हो तो वो शब्द प्रमाण कहलाता है ठीक है इस विषय में किन्हीं को पूछना है तो आगे चलिए तो ये तीन प्रमाण इन्होंने माने थे तीनों की व्याख्या कर दी अगला सूत्र एक बोलिए उभय सिद्धि प्रमाणात् तदुपदेश उभय दोनों की दोनों का मतलब जड़ और चेतन दोनों की मूल प्रकृति और उससे बने कार्य पदार्थ जीवात्मा परमात्मा जड़ और चेतन इन दोनों की या संक्षेप से कर दें तो प्रकृति और पुरुष की दोनों की सिद्धि ये कैसे हैं ये जान होना उपलब्धि प्रमाणात प्रमाण से होती है प्रमाण से ही हम जानते हैं बिना प्रमाण के हम जान ही नहीं सकते जब जब जानते हैं तब तब प्रमाण से जानते हैं प्रमाण का ठीक उपयोग है तो ठीक जानेंगे प्रमाण का ठीक उपयोग नहीं है तो जानने में त्रुटि हो जाएगी तो कहा उभय सिद्धि प्रमाणात् प्रमाण से दोनों की सिद्धि होती है इसलिए तदुउपदेश उन प्रमाणों का हमने यहां पर उपदेश किया ये उपसंहार कर दिया उसने इन प्रमाणों से तीनों प्रमाणों से दोनों की सिद्धि होती है प्रकृति का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीनों से होता है पुरुष का ज्ञान भी तीनों प्रमाणों से होता है तो तीनों प्रमाणों से दोनों की सिद्धि होती है और विस्तार कर देंगे तो समस्त कार्य जगत की भी सिद्धि इन्हीं तीन प्रमाणों से होगी परमात्मा की भी सिद्धि इन्हीं तीनों प्रमाणों से होगी ठीक है अगला सूत्र देखिए एक सौ तीनवा सूत्र बोलेंगे सामान्य तो दृष्टात उभय सिद्धि ही उभय से यहां पर फिर वही जीव और प्रकृति का ग्रहण कर लेंगे हम या जड़ और चेतन का कर लेंगे इनकी सिद्धि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से मुख्य रूप से हम लोग करते हैं सामान्य तो दृष्ट से सामान्य तो दृष्ट भी एक प्रकार का अनुमान ही होता है सामान्य तो दृष्टि भी अनुमान होता है एक अनुमान तो वो होता है जो हमने व्याप्ति के संदर्भ में देखा था जिसका हम कभी न कभी प्रत्यक्ष कर कर चुके होते हैं जैसे कि धुएं और अग्नि का कभी न कभी हमने प्रत्यक्ष किया है और अब धुएं को देख के अग्नि का अनुमान कर रहे हैं ये तो सीधे सीधे हो रहा है अब इन्होंने कहा कि आत्मा का ज्ञान हमें सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न से होता है क्या हमने कभी कहीं आत्मा और उसके इन गुणों को साथ साथ में देखा है जैसे धुएं और अग्नि को हमने कभी साथ साथ देखा था प्रत्यक्ष देखा था क्या ऐसा कभी हमने आत्मा और उसके इन गुणों का सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न ज्ञान इनको साथ में देखा है कभी ने देखा हो तो बताएं, देखा है क्या प्रतिदिन देखते हैं बताइए कौन कौन कह रहा है प्रतिदिन देखते हैं ओम आचार्य जी प्रणाम हाँ प्रतिदिन हम अनुभव करते हैं सुख दुख का सुख दुख का तो, तो अनुभव कर रहे हैं जी आत्मा का नहीं इससे ये लिंग है ना सुख दुख उसका आत्मा का अनुमान कर रहे हैं आत्मा का अनुमान सुख दुख से नहीं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं प्रत्यक्ष तो नहीं देखिए धुए को देख कर के कभी हमने अग्नि का अनुमान किया उस समय तो अग्नि का अनुमान किया लेकिन धुएं और अग्नि को कभी हमने प्रत्यक्ष देखा है अब सुख दुख आदि को देख करके हम आत्मा का अनुमान करते हैं कि यहाँ सुख दुख है आत्मा है यहाँ सुख दुख है यहाँ आत्मा है इत्यादि ये तो जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान करते हैं लेकिन धुएं से अग्नि का अनुमान करने से पहले हम धुएं और अग्नि को प्रत्यक्ष देखते हैं ना अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है तो ऐसे मैं कह रहा हूं क्या कभी सुख दुख और आत्मा कि देखो ये आत्मा है और ये सुख दुख है ऐसा प्रत्यक्ष हुआ है किसी को ऐसा तो नहीं हो पा नहीं हुआ ना लेकिन फिर कैसे अनुमान कर लेते हैं हम तो ये भी एक अनुमान का प्रकार है इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टि कि गुणों का हमें पता लग रहा है सुख दुख आदि गुण हैं और गुण होता है तो गुणी भी होता है यह हमें पता है कि कागज है इसमें स्पर्श इस है रूप है भार है तो यहां गुणी भी कोई है द्रव्य भी कोई है अब यहां सुख दुख और आत्मा आत्म को नहीं देखा है हमने लेकिन एक सामान्य नियम देखा है कि जहां जहां गुण होते हैं वहां वहां पर गुणी भी होता है इसके अंदर है माइक में ये और पेटी में है भवन में है शरीर में है जहां गुण होते हैं वहां गुणी यानी धर्मी भी होता है ये हमने दूसरी जगह प्रत्यक्ष देखा है लेकिन आत्मा को नहीं देखा है पर अब जब हमने सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न देखे तो भाई ये गुण है तो इसका कोई गुणी भी होना चाहिए ये जो ज्ञान हो रहा है हमें और जड़ में तो ये होते नहीं है तो ये कोई चेतन है ये जो अब ज्ञान हो रहा है इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट मिट्टी और घड़े का ज्ञान हमें होता है प्रत्यक्ष है कार्य को देख के कारण का लेकिन इस कार्य जगोत्व को देख करके मूल प्रकृति का यानी सतुरस्तक का तो शतुरस्तम का तो ज्ञान हमारे को नहीं होता न हमने पहले कभी साथ साथ देखा है उनको लेकिन फिर भी हम ये अनुमान करते हैं कि ये कार्य जगत बनाए तो कोई ना कोई मूल तत्व इसका अवश्य होगा प्रत्यक्ष नहीं किया हमने और चीजों का किया है कि कपड़ा है तो धागा है रोटी है तो आटा है इत्यादि तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जैसे और वस्तुओं का कारण होता है इस कारण को हमने सीधे नहीं देखा था लेकिन फिर भी हम जानते हैं इस प्रकार का जो अनुमान होता है सामान्यतो दृष्ट कहते हैं सामान्य रूप से और जगह देखा गया उस आधार पर हम यहां भी निश्चय करते हैं तो 103वें सूत्र में कहा कि ये जो जीव और प्रकृति का हम अनुमान करते हैं ये कौन सा अनुमान है तो ये सामान्योदृष्ट तो अनुमान है तो न्याय दर्शन में वो तीन भेद किए हैं इसके और तीन के भी दो प्रकार किए उन सबकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे बस इतना समझिए कि अनुमान का एक प्रकार है यह सामान्यतोदृष्ट तो जो हम मूल प्रकृति और आत्मा का अनुमान करते हैं वो अनुमान में कौन सा अनुमान है तो कहा सामान्य तो दृष्टा उभय सिद्धि सामान्य तो दृष्ट नाम के अनुमान से दोनों की सिद्धि होती है ये जी। जी, इस सूत्र का अर्थ हुआ जी आचार्य जी इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए पुरुष शब्द आया है जी तो आत्मा और परमात्मा में गुण तो बिल्कुल अलग अलग है बिल्कुल अलग अलग नहीं तो फिर बिल्कुल आ, शब्द मत बोलिए उस दिन भी चर्चा हुई थी बिल्कुल का मतलब पूरे पूरे बहुत कुछ अलग है बहुत कुछ अलग है ये ठीक है कुछ समानताएं भी हैं हाँ समानताएं ठीक है आगे बोलिए तो इनके परमात्मा के लिए कुछ अलग शब्द नहीं होना चाहिए अलग शब्द भी हो सकता है, है ना आप परमात्मा शब्द बोल ही रही है ना नहीं एक लिए आत्मा बोल रही है एक के लिए परमात्मा बोल रही है ठीक है तो वो भी प्रचलित है उसके लिए जीव शब्द है उसके लिए ब्रह्म शब्द है और पुरुष भी है पुरुष भी है अच्छा स्त्री और पुरुष में भिन्नता होती है जी। फिर मानव शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है ठीक है तो मानव शब्द एक क्यों हो गया जब स्त्री पुरुष में भिन्नता होती है लेकिन प्रचलित तो इतना नहीं है मानव मानव शब्द है क्योंकि खूब प्रचलित है अच्छा बच्चे में और युवा में और वृद्ध में भिन्नता होती है मनुष्य अलग अलग शब्द भी है व्यक्ति सबको मनुष्य एक ही शब्द क्यों दिया जाता है ठीक है भाई मनुष्यत्व की दृष्टि से वो तीनों समान हैं चाहे बच्चा हो युवा हो वृद्ध हो मनुष्यत्व समान है इसलिए मनुष्य नाम दिया जा सकता है लेकिन एक विशेषता है तो इसलिए बच्चे को बच्चा कहते हैं युवा वृद्ध नाम देते हैं पुरुषत्व की दृष्टि से इस पूरी शरीर में या इस ब्रह्मांड में जो शयन करता है इस गुण की दृष्टि से दोनों पुरुष है उस दृष्टि से दोनों का एक ही नाम है लेकिन अब उसके लिए भेद कर सकते हैं उसमें परम आत्मा और आत्मा अल्पज है और सर्वज्ञ ये अलग अलग नाम भी उपलब्ध है लेकिन किसी दृष्टि से जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से यदि वो दोनों धर्म दोनों में है तो दोनों को एक नाम दे सकते हैं अब गाय और भैंस है दोनों को हम पशु शब्द बोल सकते हैं बोले जब दोनों में भिन्नता है तो एक नाम क्यों दिया इनका भाई एक दृष्टि से पशुत्व की दृष्टि से दोनों समान है और गाय और भैंस नाम दे रहे हैं तो अलग अलग है ऐसे पुरुष में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और आचार्य जी के हम जितने परमाणों से आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा है इसी प्रकार से परमात्मा को भी सिद्ध कर सकते हैं कर सकते हैं उसकी मैंने चर्चा नहीं की अब चूंकि हम भाष्य नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जहाँ ये सूत्र है वह सिद्धि प्रमाणा तदुपदेश तो भाष्यकार ने तो बताते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से तीनों की स्थिति अनुमान प्रमाणों से तीनों थी। की स्थिति शब्द प्रमाण से तीनों की स्थिति वो व्याख्या करते हैं होती है वो धन्यवाद बोलिए तो पर... अनुभूति की तरह प्रतिक्रिया भी सिर्फ चेतन में ही होती है। जी हाँ जरूर कर सकते बिल्कुल ठीक है वो प्रतिक्रिया हमारा राग और द्वेषी है प्रयत्न है राग और द्वेश प्रतिक्रिया दोनों तरह से हो सकती है अनुकूल प्रतिक्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया वैसे हम प्रतिक्रिया शब्द को विपरीत अर्थ में ही लेते हैं कि प्रतिक्रिया कर रहा है यानी क्रोध कर रहा है विपरीत लेते हैं लेकिन अनुकूल जो होता है वो भी तो प्रतिक्रिया होती है ना अनुकूल कोई आपको कोई चीज श्रद्धा संवेदना है मूल मूल तो चेतन का वही लक्षण है चिति संज्ञान है ज्ञान होना संवेदना अनुभूति यही आत्मा का मुख्य लक्षण है अब उसके ये तौर चीजें भेद किए गए तो दोनों की सिद्धि हो गई है प्रमाण से अब आगे एक बात कर रहे हैं कि ठीक है ये प्रकृति और प्रकृति से बनी हुई चीजें जो महत्व आदि है ये भोग्य वस्तुएं हैं ये बंधन का कारण है लेकिन भोक्ता कौन है भोगने वाला कौन है आत्मा को तो बोले आपने कहा था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत् तो वो भोगता है या नहीं है ये भोग होता किसको है वास्तव में ये भोग शरीर को होता है ये भोग इंद्रियों को होता है ये भोग मन को होता है यह भोग आत्मा को होता है भोग होता किसको है वास्तव में भोग किसको होता है हम लोक में कहते हैं ये तो शारीरिक भोग है ये मानसिक भोग है लेकिन जितने भी भोग हैं, वो भोग कहा होते हैं किसको होते हैं तो उसको बताने के लिए अगला सूत्र है बोलिए एक सूत्र चितवसानो भोग भोग यानी भोग जो भी हम सुख का अनुभव करते हैं वो चित अवसान चेतन पे जाके समाप्त होने वाला है भोग की समाप्ति कहा हो जाती है चेतन पे जाके उसके आगे वो भोग नहीं जाता है शरीर पे है भाई अभी हम खा रहे हैं इंद्रियों में गया मन में गया और आत्मा तक पहुंच गया बस आत्मा तक पहुंच गया ये यही समाप्ति होगी आत्मा से और आगे नहीं जाता है कोई भी भोग सुख दुख आत्मा तक पहुंचेगा उसके आगे नहीं जाएगा भोग की समाप्ति कहा है आत्मा पर चेतन पर क्योंकि चेतन ही भोगता है वास्तव में भोगता वही है वहां तक पहुंचाने के लिए शरीर इंद्रिय मन आदि में ये सारी चीजें हो रही है पहुंचना आत्मा तक ही है इस दृष्टि से भोगता आत्मा है ये स्वीकार करता है भोगने वाला कौन है आत्मा भोगने वाला है चेतन ही है चेतन ही भोगता होता है ये इनका सिद्धांत है प्रबल सिद्धांत है कई जने ये मान लेते हैं कि यदि आत्मा को भोगता मान लेंगे तो आत्मा तो विकारी हो जाएगा विकार वाला हो जाएगा कभी सुखी हो रहा है कभी दुखी हो रहा है विकारी हो गया ना परिवर्तन हो गया इसलिए वो कहते नहीं आत्मा नहीं भोगता है वो कहते है मन ही भोगता है अंतकरण ही भोगता है ऐसा मानने वाले बहुत हैं पर संख्या का सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत है भोक्ता हमेशा चेतन ही होगा जड़ कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता और भोग की समाप्ति वहां जाके होगी वहीं तक पहुंचना था भोग को वहां पहुंच गया अब वो प्रक्रिया समाप्त हो गई तो चिदबासनो भोगा, भोग की समाप्ति तो चेतन पर ही होती है चेतन ही भोगने वाला है हो गया आचार्य आपके पास है नहीं कौन बोल रहा है बोलिए पर तकलीफ तो शरीर को दिखाई देती है महसूस भी होती है जो भी मान लो दुख तकलीफ है आदि व्याधियां जो भी हो तो शरीर को तकलीफ होती है बेशक अभी आध्यात्मिक भाषा में तो शरीर जड़ है लेकिन अनुमान प्रमाण अनुमान क्या मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर को दर्द हो रहा है ठीक है मरावा शरीर हो तो नहीं वो तो मतलब इतना तो हम जान गए कि मरे की मरेवा नहीं तो, तो उसका प्रयोग करना है ना तो अच्छा जीवित? अगर, नहीं मेरी बात सुनिए अभी आप कह रहे हैं शरीर को होता है ठीक है तो मरे हुए शरीर को भी आप सुई चुबोगे तो दर्द होता है और जीवित हो तो नहीं जीवित मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो आप जीवित पे जा रहे हो पहले तो हमने पूछा है जीवित को दर्द होता है जीवित स्वार्थ जीवित को दर्द होता है जीवित को होता है ये ठीक है आपकी ये प्रतिज्ञा नहीं थी की जीवित को होता है या मरे हुए को होता है आपका ये कहना था शरीर को होता है आत्मा को नहीं होता आपका कथन ये था अब उस शरीर को छोड़ के जीवित पे मत जाइए शरीर तो जीवित की बात कर रहे हैं ना शरीर आपने शरीर का है चलो आप बताइए जीवित और मृत का तो इतना सा ज्ञान हो गया कि मृत को कोई तकलीफ नहीं होती वो शरीर है या नहीं है हाँ या नाम है उत्तर शरीर दिते? तो है।, है तो अगर शरीर को होता है आप यहाँ अनुमान का प्रयोग करेंगे मानव व्याप्ति से जहाँ जहाँ शरीर होता है वहाँ वहाँ सुख दुख होता है ठीक है ठीक है हाँ बोल रहे हैं हाँ जी तो आत्मा है? नहीं <laughs> मैं आत्मा शब्द तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं तो शरीर बोल रहा हूँ अब ये व्याप्ति देखिए वो प्रतिबंध दृश्य है प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम अनुमान कैसे करते हैं क्या इसमें व्याप्ति हो रही है कि जहाँ जहाँ शरीर होता है वहाँ वहाँ सुख दुख होता है नहीं नहीं होती है, नहीं मरे में मरा हुआ शरीर है वहां शरीर तो है लेकिन सुख दुख की अनुभूति नहीं देती ठीक है हो गया दूसरा शरीर जड़ है या चेतन है नहीं आपके कहने से तो मान लेते हैं <laughs> ये कोई, ये ये बात तो <laughs> नहीं मतलब ऐसे देखने में तो चेतन ही लग रहा है जो है? हाथ उठा रहे कुछ करे तो ठीक है चर्चा करते हैं अभी देखो इस भाषा को मत बोलिए कि मैंने कहा है इसलिए मान रहे हैं को प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है इसलिए मान रहे मैं यूं कुछ भी बोल दूंगा आप मान लेंगे क्या मान लेंगे क्या अभी मैं एक दो उल्टी बातें बोल दू आप मानेंगे क्या मैं कहूंगा देखो आपने हरे कपड़े पहन रखे हैं। मानेंगे आप? आपने सफेद कपड़े पहन रखे हैं मैं ये बोल दूं आप मानेंगे क्या तो मेरी बात मानते हैं ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है तो प्रमाण की बात है वो माननी पड़ती है वो मानते हैं प्रमाण की है भाई इसका कोई उत्तर नहीं है ये तो मानना ही होगा नहीं मरने के बाद शरीर जड़ है इतनी तो बात ठीक है ये अभी रुकिए दूसरी बात बताइए कि अनुभूति जड़ को होती है या चेतन को होती है चेतन को चेतन को होती है अच्छा शरीर जड़ है या चेतन है शरीर जड़ है या चेतन है मरने के बाद तो जड़ है अभी तो हमें चेतन दिखाई दे अभी तो चेतन है मतलब ये दिखाई दे रहा है ये कैसे इसको गलत साबित करें? ठीक है चेतन के समान दिखाई दे रहा है बस ये बात है तो बस यहाँ थोड़ा व्यवहार में ही हमें समझना है प्रतीति तो हमें यही होगी की पैर में दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि ये ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है तंत्रिका तंत्र की कि जहां से संवेदना आ रही है जहां कष्ट बाधा पीड़ा है वो हमें पता लगना चाहिए कि यहां पर है इस दृष्टि से हमें बोध होता है सुख का या दुख का ऐसा हमें प्रतीत होता है उसी को ये यह यहां समझाना चाहते हैं कि भाई ये तो शरीर तो जड़ है जड़ प्रकृति से बना हुआ है तो इसमें चेतनता नहीं है संवेदना नहीं है ये माध्यम केवल बनता है तो ऐसा हमें प्रतीत होता है केवल वो चेतन ही अनुभव करता है उसका इतना ही मानेंगे ठीक है हाँ? अच्छा जी ये सांख्य दर्शनकार जो संस्कार होते हैं या कर्माशय वो चित्त में मानते हैं तो ये फिर भोग को आत्मा में क्यों मान रहे हैं भोक्ता आत्मा को क्यों कह रहे हैं उसको भी चित्त में माने आगे आएगा इसका आगे आएगा अगले दो सूत्र आ रहे हैं वो प्रसंग चलेगा कि भोक्ता इसको क्यों मान रहे हैं ऐसी को भोगता क्यों मान रहे और कई लोग भोग भी चित्त में ही मानते हैं वास्तव में भोग किस में हो रहा है चित्त में हो रहा है ऐसा मानते हैं वो लोग आत्मा में हो ही नहीं सकता आत्मा तो निर्विकार है अपरिणामी है अगर उसमें भोग मान लिया तो परिणामी हो जाएगा और परिणामी हो गया तो वो अनित्य हो जाएगा ऐसा उनका सोच है ऐसी कोई बात नहीं भोग तो चेतन को ही होगा अच्छा। चारे जी वैसे तो कहते हैं ये है बिल्कुल आत्मा आत्मा है? तो कुछ खाती भी नहीं ना पीती ना खाती आत्मा वैसे तो कुछ नहीं करती फिर ये भुगता कैसे होगी कौन खाता है ये निरो है लगता तो शरीर को है न सब कुछ आत्मा आ, थीक को, थीक को तो मानी बात चबा भी शरीर रहा है पचा भी शरीर रहा है लग भी शरीर में रहे है ताकत भी शरीर को मिल रही है मान ली बात अब इसके आगे एक सूत्र इन्होंने पीछे दिया एक सिद्धांत दिया कि संघत परार्थत्वा पुरुष से जो संघत चीजें होती है वो परार्थ होती है दूसरे के लिए होती है ये शरीर अनेक तत्वों से मिलके बना है या एक ही तत्व है अनेक से।, अनेक से जो अनेक चीजों से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं संघत वो कोई अपने लिए होता है क्या नहीं दूसरे के लिए होता है दूसरे के लिए वो जिसके लिए होता है भोग उसी के लिए है। इसके अपने के लिए है ही नहीं ये अपने लिए होती ही नहीं है चारपाई कभी अपने लिए नहीं होती है खुद के लिए नहीं होती है चारपाई। नहीं वो तो प्रार्थ होती है सारी चीजे. है? जड़ चीजें ठीक है जो प्रार्थ होती हैं, ये तो मान लिया लेकिन आत्मा तो पे तेनाली है इसको तो लेख ना प्यास ना इसको कुछ नहीं है तो वैसे बस महसूस महसूस करती है वो ये महसूस करना ही भोग है आपने खुद ने जो स्वीकार किया ये जो कहना होगा भोग की समाप्ति ये जो महसूस करना है सुख और दुख भूख और प्यास शरीर अनुभव करता है या आत्मा अनुभव करेगा अनुभूति तो चेतन कोई होगी ना ऐसा लेकिन हाँ ये प्रकट शरीर में होती है और शरीर में भोजन का ना होना और प्राप्त होना यही भूख और भूख की पूर्ति के रूप में समझा जाता है लेकिन अनुभूति चेतन को होती है शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको खाना मिले नहीं मिले वो मर जाए क्षीण हो जाए उससे शरीर को क्या फर्क पड़ रहा है असर किस पे आएगा आत्मा पे शरीर दुर्बल होगा तो आत्मा के प्रयोजन पूरे नहीं होंगे रुगण होगा प्रयोजन पूरे नहीं होंगे स्वस्थ होगा तो प्रयोजन पूरे कर पाएगा अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर पाएगा तो इसका फर्क पड़ता है आत्मा के ऊपर चेतन पर यही उसका भोग है। आत्मा की तो खुराक आध्यात्मिक बताते हैं, ये तो खुराक बताते नहीं आत्मा की एक आत्मा की खुराक तो आध्यात्मिक बस परमात्मा अध्यात्मिक उपासना ये चीज है तो आत्मा की खुराक नहीं है अच्छा तो आत्मा को तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मान रहे हैं। है ठीक हाँ है असंग है तो उसको आध्यात्मिक खुराक की भी क्या जरूरत है वो तो वो तो नित्य है वो आनंद के लिए तो तो वो परमात्मा से आनंद लेती है ज्ञान लेती है ठीक है तो उस दृष्टि से आत्मा के लिए वास्तविक खुराक वो है लेकिन शरीर चलाने के लिए ये जो आध्यात्मिक खुराक भी ले रहे हैं अभी भोजन बंद करवा दीजिए यहाँ पर <laughs> भूखे भजन न होए गोपाल अब वो शिविरार्थी बोल रहे थे एक दो दिन पहले बोले कई जने शिकायत कर रहे हैं की प्रतराश बहुत कम मिल रहा है वो बोलते हुए जा रहे थे और पढ़ते हुए भी, भी वो बार बार याद आता होगा कईयों हो को तो उसका फर्क हमारे पर पड़ता है आध्यात्मिक खुराक के लिए भी बंद कीजिए आध्यात्मिक खुराक लेने के लिए भी ये शारीरिक खुराक लेना जरूरी है ये शरीर की आवश्यकता है ये भी सहायक है ठीक है आप स्वामी जी को बुलाइएगा घर पे और उनकी शारीरिक खुराक तो दीजिएगा मत कई दिन के लिए बुला लेना वरे <laughs> जी मेरी आध्यात्मिक खुराक को दीजिए आप <laughs> ठीक है और किसी का कुछ नहीं पूछिए हाँ मेरी भी एक थोड़ा अंधज की एक प्रश्न है उसको संबोधन कर लीजिए दूर रखवाइए थोड़ा सा ठीक है हाँ। यह जो किसी चल रहा है कि शरीर को दुख होता है या आत्मा का होता है तो मेरा केवल यह है कि ना आत्मा का होता ना शरीर का होता आप रह गया ऐसे नहीं आप फिर कह देंगे तो इसको मुको शंकर जब मेरा कहना है कि संयोग बस होता है शरीर को आत्मा को ना आत्मा बताने वाला है दुख का पीछे ना शरीर बताने वाले ठीक है ये बात तो ठीक है कि अकेले आत्मा को भी नहीं होता है अकेले शरीर को भी नहीं होता है और जब संयोग होता है तब अनुभव होता है लेकिन संयोग होने पर सुख दुख अनुभव किसको होता है संयोग को होता है या शरीर को होता है या आत्मा को होता है संयोग होने के बाद में सुख दुख किसको अनुभव होता है मुनिजी सुनाई दिया या नहीं उनको यह विचारने की बात है आपकी बात आ चुकी संयोग के बिना ये नहीं होगा माना लेकिन उससे अगली बात भी तो देखनी है कि संयोग के बाद में सुख दुख किसको हो रहा है शरीर और आत्मा का संयोग हुआ अब सुख दुख होने लग गए अब लेकिन सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा, कर रहा है आत्मा कर रहा है बस यही बात है यही बात चल रही थी तो चिदबसानो भोग भोग की समाप्ति चेतन पे होती है आगे चलते हैं कुछ सोते आगे चलते हैं चित्त लफ्स जो है ये चित्त है या चिद्ध है नंबर एक नंबर दो चीज के जीव में जो चिजड़ ग्रंथी है जिसका मुनि जी ने जिक्र किया उसी से ही अनुभूति होती है तो ये शरीर मात्र उपकरण है जैसे कोई टीवी रखा हुआ है बिजली भी उसमें आई हुई है जब तक देखने वाला रिमोट दबाकर उसका रसोई चांद करके पर्टिकुलर चैनल नहीं लगाया तो पर्टिकुलर चीज दिखाई नहीं देगी विशेष चीज दिखाई नहीं देगी जो विशेष चीज उससे प्रोग्राम देखना चाहता है वैसा ही बटन दबाएगा तब दिखाई देगा तो भोग किसको होता तो, है तो जो भोग होगा जो देखने वाला है उसको होगा कौन है वो चेतन होगा चेतनी हो ठीक है वही बात चल रही है तो यहाँ ये शब्द कौन सा है चित्त है कि चित्त है वो उत्तर मैं दे रहा हूँ उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा सा शंका बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ आ गई बात बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है आपने एक प्रश्न रखा उसका उत्तर तो मैं दे देता उसके बाद जो आपने बोला वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं यहां चिदवसान में कईयों को भ्रांति होती है कि चित्त शब्द भी एक बोलते हैं चित्त चित्त तो यहाँ चिदवसान में चिद है तो ये उसी चित्त की बात की जा रही है क्या तो नहीं चित्त अलग चीज है और चिद चित्त ये अलग चीज है जैसे सत चित आनंद सचिद शब्द जो हम बोलते हैं उसमें के बाद में दूसरा शब्द क्या आता है चित उसको चित भी बोलते हैं संस्कृत में दोनों प्रयोग होते हैं उसका मतलब है चेतन तो यहां चित का मतलब है चेतन चित्त नहीं है चित्त लेंगे तो वो तो जड़ होगा उसको भोग नहीं होता है उसमें जाकर के भोग अवसान नहीं होता है या चित्त का मतलब है चेतन चेतन यानी आत्मा ये जो सारा प्रसंग चल रहा है वो आत्मा को लेकर कथन किया जा रहा है कुछ आचार्य जी मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इस सूत्र से एक हम अपने लिए विवेक जागृत कर सकते हैं ये सूत्र उस विवेक में काम आ सकता है क्या हम ये अनुवृत्ति करें जैसे भोग चेतन पर जाकर ही समाप्त होते हैं तो ये जो कुछ भी दुख मिल रहा है ये मेरे चेतन के लिए ही दिया जा रहा है तो मैं उसे ग्रहण ना करू क्योंकि ये चेतन तक ही आना है और मैं इसे ये मानकर चलू कि ये जो कुछ भी दुख आ रहा है ये चेतन तक आ रहा है तो मुझे नहीं लेना चाहिए ये तो क्या ऐसे हो सकता है कि विवेक से हम उस दुखों से दुखों को दूर कर सकते हैं नहीं नहीं ये उस शैली से कई जने बोलते हैं यहाँ तो ये बताया जा रहा है जितना भोग है वो चेतन तक आएगा ही आप जो कह रही हैं वो एक उस शैली में लोग जो बोलते हैं उससे जो तात्पर्य निकलता है वो बोल रही है कि कहते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है वृद्धावस्था युवावस्था बीमारी ये कहां हो रही है ये तो शरीर में हो रही है आत्मा पे थोड़ा ना आ रही है ये जो मन में वृत्तियां उठ रही हैं सुख दुख आ रहा है ये किस में हो रहा है ये मन में हो रहा है आत्मा तो नित्य है अजर है उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूं ये भवन गिर रहा है तो मैं क्यों परेशान हूं जनक का राजमहल जल रहा है तो मैं क्यों परेशान हूं उसमें मेरा क्या गया ये वैराग्य के लिए अध्यात्म तो में इस भाषा में बहुत बोला जाता है ठीक है बेटा मर गया तो मर गया कोई बात नहीं शरीर बीमार पड़ गया तो पड़ गया कोई बात नहीं कुछ भी हो जाए क्योंकि मैं तो नित्य अजर अमर हूं मेरा तो कुछ बाल बाका होता नहीं है इसलिए मेरे को कोई दुख की बात ही नहीं है चिंता ही नहीं करनी चाहिए इस शैली में कई जने दुख दूर करने का प्रयास करते हैं ये अध्यात्म की कई बातें होती हैं जो ऊपर ऊपर चलती हैं दिखने में तो लगेगा बड़ी गहरी बात कह रहे हैं और बड़ी तत्व की बात कह रहे हैं आत्मा और प्रकृति के विवेक की बात कर रहे हैं ठीक है आत्मा और प्रकृति अलग अलग है लेकिन ये भी तो सत्य है कि शरीर में बिगाड़ होता है तो उसका प्रभाव आत्मा पे आता है ये हमारा साधन है हम उससे बंधे हुए हैं जितनी पीड़ा रोग से होनी है वो तो होनी है उससे कोई नहीं बचेगा ना योगी बचेगा ना भोगी बचेगा अब हाथ कट गया और क्या कि कट गया तो कट गया क्यों दुखी हो रहे हो हाथ के कटने से जो बाधा होती है व्यवहार में वो तो योगी को भी होगी हाँ योगी जिस दुख से बचता है वो कौन सा है कि भोगी व्यक्ति जो कल्पना में अतिरिक्त दुख अपना लेता है बाधा हुई है थोड़ी सी की वास्तविक हानि हुई है थोड़े से की लेकिन वो कल्पना में दुख को जो बढ़ा लेता है अविद्या जन्य जो दुख होता है योगी उस दुख को नहीं आने देता वहां तक ठीक है लेकिन दुख होगा तो उससे हटने का प्रयास करेंगे अब यहां जो पहला सूत्र हुआ त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है तो ये त्रिविध दुख से आत्मा पे कोई फर्क पड़ रहा था तभी तो ये सोच रहे हैं कि उसको हटाना है अगर ये वैसे आध्यात्मिक व्यक्ति होते जैसे कि तथाकथित होते हैं आजकल तो कहते हैं कि ये दुख ये आधि भौतिक आध्यात्मिक दुख हो रहे हैं ये आत्मा में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है इसको हटाने की जरूरत ही क्या है आत्मा में कहां फर्क पड़ रहा है तो इन दुखों को हटाने की चर्चा ही क्यों ये शास्त्र ही क्यों और उन आध्यात्मिक व्यक्तियों से भी पूछना चाहिए फिर आप जन्म मरण के चक्र से छूटना क्यों चाह रहे, है? आप तो रहे, हैं, रहे हैं आप तो चाहे बंधन में रहें चाहे मुक्ति में रहें आप तो जैसे हैं वैसे ही हैं नित्य शुद्ध बुद्ध अजर जो बदलाव हो रहा है वो शरीर में ही हो रहा है लेकिन यह सत्य है कि इसका प्रभाव हमारे पे आता है यही बात बताई जा रही है कि जो भी भोग होगा वो आत्मा तक पहुंचेगा ये नहीं कह सकते कि आत्मा पर नहीं पहुंच रहा है वो आप जो कह रही हैं वो कि आत्मा पे तो है ही नहीं इसी पे ही मैं हटा दू मेरे पे क्या फर्क पड़ता है मेरे पे पहुंच रहा है तो मैं मेरे तक नहीं पहुंचने दू कैसे नहीं पहुंचने दू अब मेरे तक तो पहुंचेगा ही ऐसा हो नहीं सकता कि वहां तक ना पहुंचे या तो रोग होगा मूर्छा होगी नहीं पहुंचेगा लेकिन अगर जागरूक है जीवित है तो पहुंचेगा ही कितना ही जीवन मुक्त हो योगी हो चलते हुए पैर में कांटा आएगा तो वो हटाएगा या नहीं गंदगी होगी उसको साफ करेगा या नहीं यदि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए फिर भूख और प्यास में भी ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए क्योंकि उस पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है उस जो सुख दुख हो रहा है उससे अपने को पृथक देख करके रह ले वो ये केवल ऊपर ऊपर से वाणी की बातें व्यवहार उस व्यक्ति में भी नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इसका व्यवहार कर सके और ऐसा उपदेश जो व्यवहार में नहीं आता है उसको क्या कहते हैं न अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे भी अनुपदेश है। अशक्य की उपदेश विधि नहीं होती ऐसा कोई कर ही नहीं सकता और उपदेश दिए जा रहे हैं वैसा वो खुद ही करके बता दें तो ऐसों का ये उपदेश उपदेश कह कोटी में आता ही नहीं है वो तो अनुपदेश है उसको अध्यात्म कहते ही नहीं है वो तत्व नहीं है वो पलायनवाद है अध्यात्म में भी बहुत पलायन चलता है अध्यात्म के नाम से मिथ्या मान्यताएं बहुत चलती हैं, और समझा यह जाता है कि बहुत बड़ा अध्यात्म है आपको ये बात यहां शास्त्रों में नहीं मिलेगी वैदिक दर्शनों में नहीं मिलेगी उपदेश में बहुतों में मिलेगी आपको तो ये इसका हमारे पे फर्क पड़ता है नहीं तो ये दर्शन ही नहीं है और वो व्यक्ति भी आध्यात्मिक की क्यों बात कर रहे हैं अगर आत्मा उससे पृथक है और कोई अंतर नहीं पड़ता है तो चलने दीजिए संसार में अन्याय अत्याचार है तो चलने दीजिए क्या फर्क पड़ता है उससे अधर्म है चलने दीजिए लेकिन फर्क पड़ता है उससे इस सत्य को हम झुटला नहीं सकते भोग चेतन तक पहुंचेगा चिदसानुभोग यह कहा जा रहा है बच नहीं सकते हम उससे बंधन में है तो भोग पहुंचेगा हमारे चेतवसान भोगा। अब इस पर यह प्रश्न उठा भाई आत्मा को आपने भोगता कैसे मान लिया आत्मा को करता तो आप मानते ही नहीं है पीछे बात आई थी ना कि कर्म से बंधन नहीं है क्रियाओं से क्योंकि कर्म तो अन्य का धर्म है आत्मा का तो धर्म ही नहीं है जब आत्मा ने कर्म ही नहीं किया तो उसको भोगता क्यों मान रहे हो नियम तो यह है कि जो करता है वही भोगता है ठीक है सिद्धांत में हम यही बोलते हैं। तो जब आत्मा कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे बन गया तो इसका उत्तर अगले सूत्र में आ रहा है कि कर्ता न होते हुए भी भोक्ता होता है कर्ता का मतलब है क्रिया को न करने वाला होते हुए भी तो अगला सूत्र देखिए एक सौ पांचवा बोलिए अकर्तुर फलोपभोगो अन्नाद्यवत अकर्तुर कर्ता के ना होने पर भी आत्मा कर्ता नहीं है फिर भी या कर्ता नहीं है इसका मतलब किस दृष्टि से कथन किया है? क्रिया उसमें नहीं हो रही है इस दृष्टि से कर्ता नहीं है हम जो कर्मफल व्यवस्था में आत्मा को कर्ता मानते हैं वो भिन्न दृष्टि से वो अगले सूत्र में भी बताया जाएगा कर्ता भी माना जाता है लेकिन एक दृष्टि से क्रिया न होती है उसमें क्रिया नहीं होती इस दृष्टि से वो क्रिया रहित है करता रहित करता नहीं है तो अकर्तु रपी, अकर्ता को भी फलोप भोगो फल का उपभोग होता है किसके समान अन्नाद्यवत आद्य यानी खाने योग्य अन्न के समान